सहना वो सहना पुनः सहम भगवा तेजस्वीना विदिषा ओ शांति शांति शांति, शांति जिन वृत्तियों का निरोध करने की बात पीछे कही गई थी उन वृत्तियों के प्रकार यहाँ बताए जा रहे हैं पांचवा सूत्र चल रहा था वृत्त पंचत क्लिष्टा क्लिष्टा सूत्र भी पांचवा है और वृत्तियां भी इसमें पांच प्रकार की बताई गई हैं। हम क्लिष्ट और अक्लिष्ट का ये भी अर्थ समझ लेते हैं कि जिनके जिन वृत्तियों से हमें दुख होता है वो क्लिष्ट हैं और जिनसे सुख होता है वो अक्लिष्ट हैं तो बहुत से ऐसे भी स्थल आएंगे कि जिनके करने से दुख हो रहा है लेकिन वो अक्लिष्ट में आएंगी क्लिष्ट नहीं कह सकते उनको साधना करने में उपासना करने में एक घंटा किसी को कहा जाए भी ध्यान में बैठो तो सुनते ही दुख होगा या कि सुख होगा साधना अच्छी नहीं लगती <laughs> अब हम ये मान लें कि ये वृत्ति क्लिष्ट है तो ऐसा नहीं ऐसे ही अधर्म करने वाला व्यक्ति या विषयों में सुख भोगने वाला व्यक्ति वहां सुख की अनुभूति हो रही है लेकिन वो वृत्ति क्लिष्ट कहलाएगी उसको अक्लिष्ट नहीं कहेंगे तो इसलिए जिसके करने में दुख का अनुभव हो जिस वृत्ति में और जिसमें सुख का अनुभव हो उसको क्लिष्ट अक्लिष्ट नहीं कहेंगे तो इसलिए परिभाषा में स्पष्ट वर्णन किया गया कि क्लेश हेतु का क्लेशों से जो उत्पन्न हो अब यहां क्लेश शब्द क्योंकि इनका विशेष पारिभाषिक शब्द है ये जिन क्लेशों का इन्होंने वर्णन किया है अविद्या अस्मिता आदि वही लिए जाएंगे ये ठीक है क्लेश का अर्थ दुख भी होता है और दुख जिससे हो उसको क्लिष्ट कह सकते हैं लेकिन वो अर्थ यहां नहीं घटेगा अर्थ को लेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा उल्टा अर्थ हो जाएगा सूत्र का इसलिए स्पष्ट इस कर दिया है क्लेश हेतु कहा क्लेशा यासाम। या, या, हे या क्लेश हेतु यासाम। क्लेश कारण है जिनका बहुरी समास उन्हें कहेंगे क्लेश हेतु कहा और कर्माशय के इकट्ठा करने में संग्रह करने में कर्माशय बनाने में जो कारण बन रही है ये बात हुई थी और दूसरी जो ख्याति विषयक है जिसमें सत्व प्रसन्नता ख्याति आत्मज्ञान का बोध पता लगता है आत्मा को अपना बोध होता है और जो गुणाधिकार विरोधीनी है गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली सत्व रजस तमस जो क्रियाशील हो रहे हैं जिनके द्वारा निर्माण कार्य लगातार चल रहा है हमारे लिए ये सब इनका अधिकार है उस अधिकार को ढीला करने वाली विरोध करने वाली रोकने वाली चित्त को अपने कार्य से विराम देने वाली ऐसी जो वृत्तियां हैं वो अक्लिष्ट कहलाएंगे लेकिन यहां ये अक्लिष्ट की काफी ऊंची परिभाषा है और सामान्य व्यवहार में ऐसी अवस्था एकदम नहीं आती कि जहां सत्व पुरुषता ख्याति होने लगे तो वहां पर हम थोड़ा सा अगर इससे पीछे भी अर्थ करेंगे हट करके तो उसमें जैसे हम पुण्य कर्म करते हैं जिन वृत्तियों के द्वारा और वो पुण्य कर्म मान लीजिए हमारे सकाम भी हैं ये ठीक है उनसे कर्माशय बनेगा सकाम पुण्य कर्मों से कर्माशय तो बनेगा ही पाप कर्मों से तो बनता ही है लेकिन सकाम जो पुण्य कर्म है पाप कर्म तो निश्चित ही है सभी में कोई संदेह नहीं है इसको तो इस विषय में कोई संदेह नहीं कि पाप कर्म से तो कर्माशय बनेगा ही लेकिन पुण्य कर्म में थोड़ा संदेह होने लगता है कि पुण्य कर्मों से भी कर्माशय बनता है वहां भी गुणों का अधिकार सत्व का अधिकार चित्त का अधिकार चलता ही रहेगा ये इधर इधर आ जाएंगे इनको बुला इधर आ जाओ ना आप यहाँ है जगह थोड़ा एक आसन और बढ़ जाना तो। तो गुणों का अधिकार तो सकाम पुण्य कर्मों से भी चलता रहेगा अर्थात ये जो चित्त अपना कार्य कर रहा है ये तो फिर भी करता रहेगा सकाम पुण्य कर्म करने पर भी लेकिन सकाम पुण्य कर्म भी आवश्यक हैं, उनका विरोध नहीं है क्यों क्योंकि सकाम पुण्य कर्म से हमें साधनों की उपलब्धि होती है उन साधनों को प्राप्त करके हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं मुक्ति के मार्ग में चलने के लिए भी तो हमें साधन चाहिए हमें अच्छी बुद्धि चाहिए अच्छा शरीर चाहिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए अच्छा परिवार चाहिए अच्छे बताने वाले गुरु लोग आचार्य लोग चाहिए हमारे अंदर कोई शंकाएं उठ रही हूं उनको दूर करने वाला कोई चाहिए अच्छी पुस्तकें चाहिए ये सारे चाहिए नहीं चाहिए किसके लिए मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लेकिन जो कुछ हमें चाहिए मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो निःशुल्क तो नहीं मिलेगा उसकी भी कीमत लगेगी तो उसको पूरा करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता पड़ेगी और वही साधन किन कर्मों का फल बनेंगे पाप कर्मों के या पुण्य कर्मों के वो पुण्य कर्मों के ही फल कहलाएंगे तो पुण्य कर्मों की भी आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए लेकिन कोई यह समझ ले कि पुण्य कर्मों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं क्योंकि उनका फल हमें भोगना है और फल कहां भोगते हैं शरीर में रहकर के ही शरीर से निकलने के बाद फल नहीं होता तो शरीर में रहते हुए ही हमें आगे बढ़ना है हम अभी उच्च उस स्तर तक उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं तो आगे बढ़ने के लिए इन साधनों की आवश्यकता है वो साधन भी सकाम पुण्य कर्मों से ही मिलते हैं अब सकाम पुण्य कर्मों से हम सांसारिक सुख भी भोग सकते हैं सकाम पुण्य कर्मों के फल के रूप में हम सांसारिक सुख भी भोग सकते हैं अब ये हमारे ऊपर है कि इन साधनों का प्रयोग इन साधनों का उपयोग हम मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं या केवल सांसारिक सुखों को भोगने में और इन्हीं को इसी में अपना कर्तव्य समझने में ऐसा कर रहे हैं यह हमारे ऊपर है क्योंकि सकाम पुण्य कर्मों का फल तो मिलेगा हमें ठीक है सुख और सुख के साधनों के रूप में मिलेगा लेकिन वहां हम उसी को साध्य मान लें कि बस इसी के लिए मैंने पुण्य कर्म किए थे कि मुझे अगले जन्म में अच्छा शरीर अच्छी बुद्धि अच्छी चीजें मिल जाएं और उससे मैं अधिक से अधिक और सुख भोग सकूं और अधिक ऐश्वर्यों को जुटा सकूं अगर ये कामना है तो वहां हमारे पुण्य कर्म खर्च हो जाएंगे खर्चा तो होना ही है ना कहा करना है तो हमारे ऊपर है धन संपत्ति हमारे पास में है और कहा व्यय करना है इसका निश्चय कौन करेगा हम ही करेंगे क्योंकि हमारा ही धन है वो तो इसलिए मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी हम पुण्य कर्मों की हमें आवश्यकता है और अब जो पुण्य कर्म हमने कर लिए हैं उनका फल भोगने में हम स्वाधीन हैं या अपराधीन हैं जो पुण्य कर्म हमने कर लिए कर्म हमने ही किए हैं कर्माशय हमने बना लिया है संचित कर्म में कर्माशय में वो पहुंच चुके हैं अब उनका जब फल का समय आएगा तो उस फल को हम अपनी इच्छा से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं नहीं नहीं क्यों करेंगे तो हमारे कर्म किसके हैं वो कर्म हमारे हैं कर्म हमारे हैं तो फिर हमारी इच्छा क्यों नहीं चलेगी वहां है? ये तो अन्याय कहलाएगा कर्म तो हमने किए हैं और दूसरा जहां चाह रहा है वहां खर्चा कर जाता रहा है हमारे कर्मों का अकाउंट तो हमारा है और दूसरा कोई उसका बैलेंस घटाता जा रहा है घटाता जा रहा है एक महीना ये काम करती है अपने पूरी तो तो तू दान कर सकते तो इसलिए जो भी हमारे कर्म है पाप कर्म और पुण्य कर्म दो प्रकार के हैं पाप कर्म के फल भोगने में तो हम पराधीन ही है क्योंकि पहली बात तो पाप कर्मों का फल कोई भोगना चाहेगा नहीं इच्छा की तो बात लग रही है कि हम कहा भोगे कैसे भोगे कि एक डंडा लगवाएं अपने या दस डंडे लगवाएं ये कामना हम तो एक डंडा भी लगवाना चाहेंगे हम तो जरा सा लेश मात्र भी दुख नहीं चाहेंगे तो उनका फल भोगने में हम पराधीन है लेकिन पुण्य कर्मों का फल भोगने में हम स्वाधीन है इसमें कोई शंका हो तो पूछ लेना बाद में और प्रमाण के रूप में मंत्र हमारे पास में है आप लोग यज्ञ में मंत्र बोलते हैं प्रजापते बोलो पूरा करो मंत्र न त्यो विश्वाजाता कामास्ते जुह्म तन्नो अस्तु जिस कामना को लेकर के है जिस इच्छा को लेकर के हे प्रभु हम तेरा आह्वान कर रहे हैं तो जिसे तेरे सामने अपनी कामना को रख रहे हैं तत नह अस्तु तन्नो अस्तु वह कामना हमारी पूरी होती है ये मंत्र कह रहा है मंत्र ये कह रहा है कि हम ईश्वर से क्योंकि हमारा हिसाब हमारे कर्मों की जानकारी हमारे पाप पुण्य कर्मों का जो भंडार है उसकी जानकारी किसके पास में है ये ठीक है कि संस्कारों के रूप में चित्त में है लेकिन जानकारी किसको है सारी इसकी जीवात्मा को तो नहीं है उसको नहीं पता कि मैंने क्या क्या कर लिया है परमात्मा को सब पता है और फल देने का अधिकार भी उसी को है तो उसके अधिन हुए ना तो कर्म किया लेकिन फल वो दे जाते तो किसी बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया और उसको अब पिता ने पुरस्कार दिया अब पिताने पुरस्कार दिया अब दो प्रकार इसके हो सकते हैं पुरस्कार का फल भोगने में उसको मान लीजिए सौ रुपए दिए बच्चे के लिए कि लो तुम्हारे ये इस कर्म का ये इस कार्य का या इस प्रतियोगिता का तुम्हारा ये पुरस्कार है और तुम जहां चाहे इसको खर्च कर लेना अब वो बच्चा वो सौ रुपए का बाजार में जाकर के जो चाहे वो ले सकता है नही एक तो ये प्रकार हुआ दूसरा यह है कि बच्चा ये कहे कि पिताजी मैं तो अबोध हूं मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा कि मैं कहा इसका व्यय करूं इसलिए मैं आपको ही सौंप रहा हूं आप मेरे कल्याण के लिए जहां चाहे वहां खर्च कर देना हो सकता है कि नहीं एक ये प्रकार है अब यहाँ क्या है यहां हम पुण्य कर्म करते रहे हैं लेकिन पुण्य कर्मों का हिसाब हमारे पास में नहीं यह है वहां तो ठीक है पिता ने बच्चे को सौ रुपए दे दिए कि जहां चाहे वहां खर्च कर ले ऐसे ईश्वर तो नहीं करेगा क्योंकि हम उसका हिसाब रख ही नहीं पाएंगे अपने पुण्य कर्मों का बच्चा तो सौ रुपए रख लेगा अपने पास में अब देख लेगा इतना खर्च कर दिया इतना मेरी शेष है लेकिन यह हिसाब हमारे पास में नहीं रहता ये सब ईश्वर के ही पास में रहता है अब हमारा इतना अधिकार तो बनता ही है कि हम ईश्वर से जहां चाहे वहां उसका व्यय करवा सके ये पूरा अधिकार है और ये मंत्र इसमें प्रमाण है और ऐसा ही होता है अब क्योंकि हमें जानकारी उसकी है नहीं कि यह भी नियम चल रहा है उस नियम की जानकारी हमको नहीं है अब ईश्वर क्या करेगा कि हमारी जिन जिन सुखों के भोगने में प्रवृत्ति होगी ठीक है ना जैसी जैसी हमारी रुचियां होंगी है हम जैसा जैसा सुख के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो वस्तु जहां चाहेंगे वहां लेंगे खर्च करेंगे देंगे कुछ भी करेंगे वहां हमारे पुण्य कर्म ईश्वर घटाता रहेगा जितना जितना हम सुख भोगते जाएंगे उतना उतना कर्मों को हमारे घटाता जाएगा वो क्योंकि हमने तो इच्छा व्यक्त की नहीं ईश्वर से कहा खर्च करवाना है लेकिन यदि साधक बुद्धिमान मनुष्य अन्य सांसारिक सुखों से बचता रहे जहां तक हो सके वहां तक सुख भोगों से बचता रहे तो उसका बैलेंस बरकरार रहेगा कि नहीं पुण्य कर्मों का जो भंडार है वो सुरक्षित है या नहीं और वो जान रहा है सारी बातों को कि मुझे बचा करके रखना है हो सकता है आपत्तकाल के लिए मुझे अचानक कहीं आवश्यकता पड़ जाए जैसे हम अन्य अपने धन को बचा करके रखते हैं आपत्ति का आपत्ति के लिए तैसे तो ही पुण्य कर्म भी हम अपने बचा करके रखेंगे अन्य सामान्य सुखों के भोग में उनको खर्च नहीं करेंगे नहीं बेकार नहीं जाने देंगे और ईश्वर से हम ये अपने है मुक्ति की मुक्ति में हम आगे बढ़ते रहें प्रगति हमारी होती रहे जो जो बाधाएं आती रहे वो दूर होती रहे ये कामना ईश्वर के सामने रखेंगे तो अवश्य हमारी वो पूरी करेगा लेकिन करेगा तो तब जब हमारे भंडार में पुण्य कर्म होगा और नहीं है तो कामना कितनी भी करते रहे हम पूरी नहीं होने वाली है, है जेब में थोड़े से पैसे है और पहुंच गए बाइक खरीदने तो नहीं मिलने वाली ऐसे कम से कम उतनी कीमत होनी तो चाहिए तो इसमें यह भी नियम है कि हम जितने उत्तम साधन की कामना करते हैं और सबसे उत्तम साधन मनुष्य के लिए कौन सा होता है आप लोग बताइए सोच के सबसे उत्तम साधन जिससे उत्तम साधन कोई है ही नहीं और ये साधन नहीं है फल है ये वो तो सबके पास में है मनुष्य का शरीर तो मिल चुका सबको लेकिन सारे नहीं प्राप्त कर पा रहे मुक्ति के लिए के इच्छा। है ना तो सबसे उत्तम साधन और वो साधन न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा साधन वो है हमारी उत्तम बुद्धि ठीक है ना विचार करने की शक्ति सामर्थ्य उत्तम बुद्धि धियो यो नया वो है सबसे उत्तम और जो साधन जितना अधिक उत्तम होगा उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होगा ये तो नियम है भाई फाइव स्टार होटल में जाएंगे ठहरने के लिए तो एक रात का किराया सैकड़ों में तो नहीं हजारों में लाखों हो सकता है तो सबसे उत्तम साधन हमें चाहिए उसके लिए हमें पुण्य कर्म भी उतनी ही मात्रा में करने होंगे अब रही बात ये पुण्य कर्म हमारे बनते कैसे हैं यानी अधिक से अधिक हमारा समय कम लगे शक्ति कम लगे और पुण्यकर्म बहुत अधिक मात्रा में बन जाए यही चाहेंगे ना हम समय थोड़ा लगे और पुण्य कर्म अधिक मात्रा में बन जाए तो इसके भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं पहली बात तो यह है कि हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं हम जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में जो अन्य लोग चल रहे हैं उनकी हम अधिक से अधिक सहायता करें क्योंकि हम भी वैसा ही करना चाह रहे हैं हमारा पुण्य कर्म अधिक बनेगा दूसरी बात कि जो विद्वान लोग होते हैं समाज में अच्छा कार्य करते हैं अथवा कोई हमारे आश्रित है बच्चा है और असमर्थ है किसी कार्य को करने में जिसको बहुत अधिक आवश्यकता है जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं और हमें उनको पानी पिलाना है एक को प्यास कम लग रही है एक को अधिक लग रही है एक को ऐसी प्यास लगी है कि अगर दो तीन घंटे बाद भी पानी मिल जाए तब भी चल जाएगा जीवन उसका और एक की ऐसी स्थिति है कि अगर थोड़ी देर भी पानी और न मिला तो जीवन भी जा सकता है उसका अब हम किसको पानी पिलाना चाहेंगे जिसको, जिसको अधिक आवश्यकता है और वही पानी हम उसको न दे के दूसरे को दे दें है ना अब पानी तो वही दिया हमने समय भी उतना ही लगा दान कर्म भी कर दिया लेकिन दोनों के फल में अंतर आएगा आएगा ना आएगा। दोनों के फल में अंतर आएगा तो इसलिए समय कम लगने पर भी और हो सकता है हमारा वही कार्य बहुत अधिक फल देने वाला बन जाए ऐसे ही पाप कर्मों में भी है पाप कर्मों में भी अगर हम किसी विद्वान धर्मात्मा पुरुष को हानि पहुंचाते हैं उसकी जेब से सौ रुपए काटते हैं और एक व्यक्ति ऐसा ही है धर्मी है पापी है उसके भी सौ रुपए काटे हमने यहां भी अंतर आता है पाप कर्मों में भी क्योंकि जिसको अधिक आवश्यकता थी जो उसका सदुपयोग अधिक मात्रा में कर सकता था हमने उसके साधन को छीना और जो दुरुपयोग कर रहा है एक हमने उसके साधन को छीना तो यहाँ भी पाप कर्म अलग अलग प्रकार से बनेगा तो ये सारे जो रहस्य है ना जीवन के कर्मों के इनको हम जान ले तो कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं यही हम यही हमें शास्त्र सारा सिखा रहे हैं तो जो वृत्तियां हमारी क्लेश से उत्पन्न होती हैं और उस वृत्ति उन वृत्तियों के आधार पर हम जो कर्म करते हैं वो हमारे कहलाएंगे क्लिष्ट वृत्तियों वाले कर्म और प्राय करके वो पाप कर्म ही बनेंगे इसलिए अपने ज्ञान को हम जितना सुधारते जाएंगे जितना हमारा ज्ञान प्रकृष्ट होता जाएगा हैं दोष रहित तो होता जाएगा उतनी ही हमारे वृत्तियां हमारे कर्म उतने ही अच्छे बनते रहेंगे तो यहां क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों की चर्चा हो रही है अब आगे यहां तक का विषय तो कल हो गया था और साथ में यह भी कहा था कि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में यदि कोई अक्लिष्ट वृत्ति बीच में आ जाती है तो वो अक्लिष्ट वृत्ति अपने स्वरूप में वैसी ही रहेगी ऐसा नहीं है क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में गिर करके वो स्वयं भी क्लिष्ट बन जाए और दूसरा बताया था कि क्लिष्ट वृत्तियों के क्षेत्र में से और छिद्र कब होता है जब कोई वस्तु कमजोर होती है कमजोर होती है छेद हो जाएगा नहीं उसमें भाई घिस गई तो छेद हो ही जाएगा जैसे मैंने कल उसका टायर का उदाहरण दिया था साइकिल के पहिए का कमजोर होगा तो छिद्र हो सकती तो जब वृत्तियां हमारी क्लिष्ट चल रही हो और अपने ज्ञान के स्तर को हम बढ़ाते जाए तो वो क्लिष्ट वृत्तियां हमारी क्षीण होती जाएंगी कमजोर हो जाएंगी और उसमें छिद्र होगा और क्षेत्र होगा तो अक्लिष्ट वृत्ति उसमें से उभर आएगी तो एक ये प्रकार होता है, तो है। हाँ क्योंकि संस्कार तो पहले से ही है संस्कार तो हमारे अनेक प्रकार के हैं क्लिष्ट वृत्तियों के भी हैं अक्लिष्ट वृत्तियों के भी हैं लेकिन हमने प्रबलता किसको दे रखी है उसके आधार पर दूसरी वृत्ति हमारी दबी रहेगी और जिसको हम प्रबल बना देंगे वो जो है वो उभर आएगी और दूसरी कमजोर पड़ जाएगी तो ऐसे ही क्रम उसमें चलेगा कि जहां अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है लेकिन बीच बीच में अन्य विषय भी आ रहे हैं हमारे सामने हैं कोई साधक साधना कर रहा है लेकिन राग और द्वेष की वृत्तियां भी उभरने लगती हैं बीच बीच में क्यों क्योंकि वो अक्लिष्ट वृत्तियों को अभी अधिक प्रबल नहीं बना पाया है तो अन्य वृत्तियां भी अपना सिर उठा लेती हैं तो ये वृत्तियों का और संस्कारों का ये चक्र अब उसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं कि तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी रेव अर्थात जैसी हमारी वृत्तियां बनती हैं, हैं? हमारी वृत्तियां जैसी बनती हैं उन वृत्तियों से संस्कार भी वैसे ही बनेंगे अब इससे क्या सिद्ध हुआ यहां वृत्ति और संस्कार इनमें संबंध कैसा दिखाई दे रहा है आपस में कार्य कारण का संबंध है कौन कार्य है इसमें कौन कारण है वृत्ति और संस्कार में हा वृत्ति कारण है और संस्कार कार्य है यहां तो ऐसी लग रहा है वाक्य में अभी है वृत्तियों से अर्थात जैसे जैसी हमारी वृत्तियां हैं वृत्ति भी तृतीया का बवोचन है ये वृत्तियों के द्वारा जैसी वृत्तियां हैं वैसे ही संस्कार बनेंगे वृत्ति होता है चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार अर्थात वहां कुछ हो रहा है और संस्कार कैसे कहेंगे कुछ हो चुका है एक तो हो रहा है एक हो चुका है वृत्ति कहते हैं वर्तमान काल के लिए चित्त का जो वर्तमान काल में कार्य चल रहा है वो वृत्ति शब्द से कहा जाएगा और वही वृत्ति जब पूरी हो जाती है भूतकाल बन चुकी है अब वो संस्कारों के रूप में आएगी उसकी छाप चित्त पर पड़ चुकी उसे कहते हैं संस्कार अब यही संस्कार ये यह संस्कार हमने कैसे डाले अभी अविद्या वाले अविद्या अगर क्लिष्ट वृत्तियों के संस्कार हैं तो अविद्या के संस्कार कहा जाएगा इनको अब इन संस्कारों से फिर वृत्तियां उठेंगी अब यह कैसे उठेंगी ये उठेंगी स्मृति से देखो वृत्तियों के निर्माण की प्रक्रिया दो प्रकार से हुई और दोनों प्रकार समझ लेना को मान लीजिए हम कोई नया ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं है प्रमाण वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो यह वृत्ति नई बनेगी या कि स्मृति से उठेगी प्रमाणों से हमेशा नया ज्ञान ही होता है है नई वृत्ति ही बनेगी और नई वृत्ति से नया संस्कार बनेगा और जो संस्कार बन गया है अब है अब उन संस्कारों से जब वृत्ति उठेगी उस, उस वृत्ति का नाम क्या होगा स्मृति वृत्ति होगी वो तो स्मृति वृत्ति उठेगी हमें याद आई कि हमें कुछ कार्य करना है पीछे की बात ध्यान आ गई हम फिर कार्य में लग गए और कार्य में लगना ही हो गया वृत्ति तो ये वृत्ति का उत्पादन किससे हुआ संस्कारों से तो संस्कारों से वृत्तियां वृत्तियों से संस्कार संस्कारों से वृत्तियां ये क्रम कैसे चलता है अनिशम रात दिन देखो क्या आ रहा है शब्द आगे हम्म आगे जो शब्द आ रहा है कि एवं वृत्ति संस्कार चक्रम क्या है आगे अनिशम अनिशम का अर्थ रात दिन लगातार निरंतर चल रहा है आवर्तते जैसे कोई पहिया घूम रहा हो और घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है संस्कारों से वृत्ति वृत्तियों से संस्कार ये क्रम ऐसे नहीं टूट पाता ये लगातार चल रहा है तो प्रथम हमारी वृत्ति बनती है उससे संस्कार बनते हैं और संस्कारों से फिर वही वृत्तियां हमारी नवीन और हो जाती हैं पुष्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां प्रथम बार पतंजलि योग पीठ में आए पहले कभी आए नहीं और प्रथम बार जब आए तो आप घूम घूम के देखेंगे यहां ये बना हुआ है यहां सब ये बना हुआ है तो ये आपका नया ज्ञान हो रहा है या स्मृति आ रही है नया ज्ञान ये नया ज्ञान हो रहा है अब नया ज्ञान हो रहा है अब आप यहां से वापस घर पहुंचे अपने अब वहां जाकर के आप दूसरे को बता रहे हैं कि पतंजलि हमने ऐसा ऐसा देखा अब ये नया ज्ञान हो रहा है या पुराना ज्ञान उठ रहा है और जो सुन रहा है उसको नया ज्ञान हो रहा है या पुराना ज्ञान उठ रहा है उसको नया हो रहा है और उसके नया ज्ञान के उत्पन्न होने में यहां कौन सा प्रमाण कार्य कर रहा है हम किसी को बता रहे हैं दूसरे को नया ज्ञान हो रहा है उसका जो नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इसमें कौन सा प्रमाण कार्य कर रहा है अर्थात वो किस प्रमाण से अपना नया ज्ञान उत्पन्न कर रहा है हाँ शब्द प्रमाण आगम प्रमाण ठीक कहा तो इस तरह से एक ही विषय और एक ही विषय में किसी को नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और किसी को संस्कारों से स्मृति उठ रही है पीछे से है ना तो ऐसे हमारे वृत्तियों से संस्कार और संस्कारों से वृत्तियां बनती रहती हैं और हम जब पीछे की स्मृति वृत्ति को वर्णन कर रहे हैं किसी के सामने तो वहां वर्तमान काल का ही प्रयोग चल रहा है वहां भी वृत्ति हो रही है चल रही है वर्तमान काल में आ गई नहीं वो जो स्मृति वृत्ति में संस्कार थे वो वहां वर्तमान काल में आ चुके हैं और वहां वर्तमान काल में पीछे की स्मृति हमारी और अधिक क्या हो जाएगी पुष्ट हो जाएगी अब मान लो आपने यहां पतंजलि को देख लिया और 10-20 साल बीत गए यहां से चले भी गए और किसी को यहां के विषय में बताया ही नहीं कभी चर्चा ही नहीं की अब जो आपका जो संस्कार बना था यहां सब देख करके प्रथम बार जो उत्पन्न हुआ था वो संस्कार धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा जैसे आज आपने कोई सूत्र याद किया हम्म और उसको दोहराया नहीं कई दिन तक हैं बार बार किसी के सामने वर्णन नहीं किया किसी को सुनाया नहीं और आज हम आप, आपने पक्का कर लिया था याद लेकिन वो पक्का बना रहेगा अब तो पीछे की स्मृतियां हमारी पुष्ट कैसी होती हैं हैं बार बार उनको उठा करके स्मृति में से उठा उठा करके वो पुष्ट होती है अब यहाँ पर हमें कौन सी वृत्तियां पुष्ट करना है इस कौन से संस्कार पुष्ट करने हैं जो अक्लिष्ट वृत्ति वाले हैं अक्लिष्ट वृत्ति वाले संस्कारों को पुष्ट करना है और क्लिष्ट वृत्ति वाले संस्कारों को भूलते ही जाना है उनको उठाना ही नहीं है वो अपने आप धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे तो ये प्रक्रिया होती है और अगर हम अज्ञानता के संस्कार है क्लेशों के संस्कार अविद्या के संस्कार बार बार उठाएंगे बार बार दूसरों को भी वही बातें बताएंगे वो और पुष्ट होते चले जाएंगे और ये चक्र टूट नहीं पाएगा ऐसे यह है तो तथा जातीय का संस्कार वृत्ति भी रेव क्रियंत संस्कार दोनों बातें बता दी अर्थात जैसे जैसे हमारे हमारी वृत्तियां होती हैं वैसे वैसे संस्कार बनते हैं और फिर संस्कार ही पहले वृत्ति भी ही शब्द में तृतीय व्यक्ति थी अब संस्कार शब्द में तृतीय व्यक्ति आ गई तो इस तरह से दोनों आपस में ये कार्य कारण संबंध से चलते हैं अर्थात वृत्तियों से संस्कार और संस्कारों से वृत्तियां इसमें एक ही बात नहीं कही जाएगी कि एक कार्य है और एक कारण है दोनों एक दूसरे के कार्य कारण हैं ये तो एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते वृत्ति और संस्कार का ये चक्र रात दिन ऐसे ही घूमता रहता है आवर्तते आवृत्ति शब्द सुना है नहीं के मंत्र की आवृत्ति करो अर्थात बार बार बोलो तो वही है ये आवर्तते बार बार आता है आवृत्ति होती रहती है इसकी और कब तक चलती है अब ये प्रश्न उठा आवृत्ति तो हो रही है बार बार लेकिन अंत आएगा कि नहीं आएगा इसका तो कहा अंत भी आता है कब आता है तो दो प्रकार से आता है अंत हम्म उसी को आगे बोल रहे हैं कि तद एवं भूतम चित्तम इस प्रकार से ये चित्त जिस चित्त के विषय में अभी दो प्रकार से वर्णन किया था वृत्ति और संस्कार के रूप में और क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के रूप में ऐसा जो ये चित्त है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों वाला ये चित्त कैसा कि अवसिताधिकारम जब इसका अधिकार समाप्त हो जाता है अवसित अवसित का अर्थ समाप्त हम्म अवसान शब्द सुना है अवसान कार्य का अवसान हो गया समाप्ति तो वही है यहां पर अवसित और क्या कर दिया गया है अवसित इसका अधिकार अधिकार क्या है चित्त का जीव को जब तक अपवर्ग प्राप्त न हो जाए तब तक इसके साथ लगे ही रहना ये इसका अधिकार है और ये अधिकार जब अवसित हो जाता है तो कब होता है अवसित ये दो अवस्थाओं में एक तो जीवन मुक्त अवस्था है धर्म में समाधि की भी अंतिम अवस्था जहां पर शरीर तो है अभी आत्मा के पास शरीर तो है अभी लेकिन अब उसके द्वारा कोई भी नया कर्म कर्माशय में नहीं जा रहा है नया कर्म नहीं बन रहा है जो बंधन में लाने वाला हो अब जब नया कर्म नहीं बन रहा है तो चित्त का तो काम पूरा हो गया चित्त में अब कोई संस्कार बनने वाला ही नहीं है निरुद्ध अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया है तो वहां पर चित्त और अभी अपने कारण में लीन हुआ नहीं है वो क्योंकि शरीर है तो चित्त का जो धारणात्मक कार्य है जो क्रियात्मक कार्य है वो चलता रहेगा लेकिन ज्ञानात्मक जो कार्य है उसका वृत्तियों के रूप में वो समाप्त हो चुका है तो उस अवस्था में चित्त कैसा होगा तो उत्तर दिया आत्मकल्पेना व्यवतिष्ठते आत्मकल्पे न आत्मकल्प कल्पकार्थ जैसा आत्मा की समान है जैसा आत्मा शुद्ध है आत्मा शुद्ध है कहां आया था ये वर्णन पीछे शुद्ध है आत्मा ये वर्णन कहाँ आया था अब आप कौन सी वृत्ति का अब आप कौन सी वृत्ति का प्रयोग करोगे उत्तर देने में स्मृति वृत्ति का क्यों करवा रहे हैं इसलिए कि पुष्ट हो जाए लेकिन आपकी पुष्ट नहीं हो पा रही अभी पानी प्रकाश का पुष्टी, पुष्टी नहीं हो रही अभी अर्थात पीछे का संस्कार अभी कमजोर है ढीला है संतुल है लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुआ है तो आत्मा शुद्ध है चीती शक्ति शुद्ध है अब शक्ति ही चितिशक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा आया था नहीं दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच पांच विशेषण थे वहां कौन कौन से अपरिणामिनी अप्रति पहले था अप्रतिसंक्रमा या अपरिणामिनी पहले अपरिणामिनी फिर अप्रतिसंक्रमा, फिर, अप्रति फिर दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच अब याद रहेंगे अब ये नई वृत्ति बनी आपकी अभी अब इससे क्या बनेगा संस्कार तो संस्कार बना लिया नहीं अभी अब कल स्मृति में से फिर उठवाया जाएगा ये <laughs> तो आत्मा कैसी है शुद्ध है चिति शक्ति शुद्ध है ऐसा ही शुद्ध यहां पर अब चित्त बन रहा है ये क्यों क्योंकि संस्कार तो आने बंद हो गए अब इसमें क्लिष्ट अक्लिष्ट कुछ भी नहीं है सब समाप्त हो गए दग्ध बीज कल्प अवस्था प्राप्त हो चुकी है जो भी था अंदर उसके सब कुछ भस्म कर दिया गया है एक कोरा कागज बन गया है ये और कोरा कागज शुद्ध होता है कि गंदा तो शुद्ध होता है तो चित्त भी ये अब शुद्ध हो गया है और आत्मा के समान दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि आत्मा जो आत्म शब्द का हम बार बार प्रयोग करते हैं अब यहां भी देखो आपकी स्मृति स्मृतिवृत्ति काम करेगी नहीं बता दिया था मैंने पीछे ये कि आत्म शब्द का आत्मा शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है बादाम खाते हो नहीं सुबह को हम्म आत्मा शब्द का दूसरा अर्थ बताया था स्वरूप हम्म अर्थात जिस वस्तु को हम बोल रहे हैं उसका अपना ही स्वरूप जैसे किसी बात को हम कहते हैं कि कोई कुछ बता रहा है तो हम कहते हैं इसको क्रियात्मक रूप में करके दिखाओ बोलते हैं नी तो क्रियात्मक इसमें आत्मा शब्द आया क्रियात्मक अर्थात क्रिया के स्वरूप में करके तो ऐसे यहां पर है कि चित्त कैसा हो जाता है उस काल में आत्मकल्पे न अपने स्वरूप में रहता है अब चित्त का अपना स्वरूप क्या है फिर स्मृति वृत्ति का काम आ रहा है और आ चुका है पीछे प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम यह चित्त कैसा है प्रख्या रूप है ये ये इसका अपना स्वरूप है अर्थात सत्व गुण प्रधान वाला ये इसका अपना स्वरूप है और यही इसका वास्तविक स्वरूप है रजअतम तो बहुत कम है इसमें इसलिए मुख्यता इसमें किसकी है सत्व गुण की और सत्व का ही धर्म होता है प्रख्या है ज्ञान प्रकाश हल्कापन तो प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम ये इसका अपना स्वरूप है तो इस रूप में आ जाता है ये एक तो ये अवस्था हुई जब तक शरीर है तब तक किसका जीवन मुक्त का अब दूसरा नहीं? अब जीवन मुक्त का शरीर भी छूट गया अब क्या होगा प्रलयम वाग क्षति अब प्रलय को प्राप्त हो जाएगा चित्त क्योंकि शरीर ही जब नष्ट हो गया और जीवात्मा को जो साधन के रूप में जो चित्त दिया गया था उसने भी अपना काम पूरा कर लिया अब क्या करेगा ईश्वर उसको छिन्न भिन्न कर देगा सत्वर तम के रूप में वह परिवर्तित हो जाएगा जैसे कोई गाड़ी पुरानी हो गई है जितना कार्य लेना था हमने खूब चला चला के चला चला के उसको ले लिया है, है? अब वो कार्य करने में उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है तो क्या करेंगे कबाड़े में उसको बेच देंगे अब जो लेगा वो क्या करेगा उसके सारे टुकड़े करके तोड़ तोड़ के इधर उधर वो फिर लोहे के रूप में आ जाएगी और उससे फिर कोई नया यंत्र बन जाएगा तो जो चित्त उसके जो घटक अब तक हमारे कार्य में लगे हुए थे और हमारा कार्य पूरा हो गया तो वो अपने कारण रूप में जाकर के ईश्वर उससे फिर किसी और का चित्त बनाएगा या कुछ और बनाएगा वो उसका काम रहा क्या बनाएगा लेकिन हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं है तो प्रलयम वा गच्छति इति इस तरह से ये चित्त की अवस्था बनती है जब तक शरीर है तब तक आत्मकल्पन व्यवतिष्ठते और पश्चात इति तो यहां तक का विषय समझ में आया स्मृति में आ चुका कि नहीं आगे बढ़े कोई शंका तो यहां तक जो है ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट के द्वारा जो बताया गया था ये दो भेद किए गए थे और साथ में ये भी कहा था कि पांच प्रकार की होती हैं हम्म दो प्रकार के भेद तो समझा दिए कि क्लिष्ट वृत्ति ऐसी होती है अक्लिष्ट वृत्ति ऐसी होती है लेकिन पांच प्रकार के भेद कौन से हैं वो अभी नहीं बताए थे अब उनका विषय आ रहा है जी जी पाप पाप पाप पाप के के के के बारे बारे में में बता दो दो दो तरीके हम्म पाप। नहीं पाप दो तरीके के नहीं कर्म दो तो प्रकार के पाप और पुण्य हाँ पुण्य के तो आप दो भेद कर सकते हैं एक सकाम पुण्य कर्म और दूसरे निष्काम पुण्य कर्म लेकिन ये विशेषण पाप कर्म के साथ नहीं घटते हैं कि निष्काम पाप कर्म कि मैं क्या कर रहा हूँ पाप कर रहा हूं कैसा निष्काम ऐसा बोलते हैं कभी था ये जैसा ज्यादा खर्च करने वाला तो लूटा जाए कम कर खर्च करने वाला लूटा जाए हाँ वो ये बताया था मैंने कि कोई हमने पुण्य कर्म किया और हमारी शक्ति हमारा समय हमारी ऊर्जा उसमें उतनी ही लगी लेकिन उस पुण्य कर्म की जो क्वालिटी बनेगी उसकी जो प्रबलता बनेगी पुण्य कर्म की फल देने की उसकी योग्यता कितनी बनेगी वो अलग अलग हमारे कर्म की क्वालिटी के ऊपर निर्भर है कि हम वो पुण्य कर्म हो क्योंकि पुण्यकर्म का अर्थ होता है दूसरे को लाभ पहुंचाना इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं परोपकार और एक होता है परापकार उसी का उल्टा जिसको पर हानि भी कह देते हैं तो दूसरे को लाभ जो हम पहुंचा रहे हैं वो दूसरा किस तरह का है हम लाभ किसको दे रहे हैं किसी ने दान तो दिया लेकिन दान किसको दे दिया जो निरय ठग लगे हुए हैं आजकल संसार में तरह तरह के ठगने वाले है कागजी उसमें कागजों में चल रहा है और है कुछ नहीं संस्था कोई भी नहीं अनेक प्रकार के आपको प्रलोभन देंगे कि हम आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे तो ऐसे को दान तो दे दिया अब दान तो हमारा उतना ही गया धन तो उतना ही गया लेकिन उससे क्या बनेगा उल्टा बल्कि पाप कर्म और बन जाएगा वो कभी कभी उल्टा हो जाता है हमने सोचा था कि पुण्य कर्म बनेगा बन गया पापकर्म तो इसलिए पुण्यकर्म भी हमारा बहुत उत्कृष्ट हो सकता है यदि हम साथ में ये भी देखें कि हम किसके साथ में क्या कर रहे हैं तो आगे भूमिका बनाई उसकी कि ताह क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च पंच वृत्तयः अर्थात वो जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वे वे कौन सी जिनकी पीछे अभी व्याख्या की थी और वहां हम दोनों प्रकार से बोल सकते थे कि वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं और वही पांच प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं अक्लिष्ट भी होती हैं और दूसरी व्याख्या कैसे करी के वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति और क्लिष्ट वृत्तियों के भी पांच भेद होते हैं अक्लिष्ट वृत्तियों के भी पांच भेद होते हैं घुमा फिराए कैसे ही बोल दो? दोनों तरफ से लेना है इसको अब यहां क्योंकि क्लिष्ट अक्लिष्ट शब्द पहले बोला क्योंकि उसकी व्याख्या हो चुकी है तो वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां जिनका पीछे वर्णन किया गया था पंचधा वो पांच प्रकार की होती है वो पांच प्रकार बता रहे हैं सूत्र में ये दान हमने कुपात्र को अगर किया तो ये तो कल चर्चा हो चुकी थी कि भावना से किसी वस्तु के स्वरूप में अंतर नहीं, नहीं आता नहीं। भावना से कर्म में भी अंतर नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं वो यथार्थ धरातल पर देखा जाएगा भावना से नहीं बदलता है कुछ भी हाँ बिल्कुल लगेगा तो पांच प्रकार की वृत्तियां उनका सूत्र छठे नंबर पर प्रमाण छपर्य विकल्प नित्रा स्मृतय इसमें बहुवचन आ रहा है स्मृतय क्योंकि वृत्तियां पांच हो गई तो, तो बहुवचन तो आना ही है। है तो आज सर जी आपका कहना कि भावों की की नहीं होती होती कर्म है भाव कहते किसको है आप भाव से समझते क्या है मुझे आज तक यह नहीं पता चला अभी तक ये भाव या भावना ये क्या चीज है इसको स्पष्ट इस कर पाओगे अरे हमारा जो ज्ञान हमने जैसा अब तक अपना इकट्ठा किया है उस ज्ञान के आधार पर हम कार्य करते हैं ठीक है तो वही ज्ञान हमारी भावना है क्योंकि भाव का अर्थ है होना क्या अर्थ है भाव का जैसे सुबह न्याय दर्शन में जो कक्षा चल रही थी वहां भाव शब्द कहाँ आया था फिर स्मृतिवृत्ति का प्रयोग कहाँ आया था भाव शब्द सुबह कौन कौन थे न्याय दर्शन में हैं भाव शब्द का प्रयोग कहाँ आया था जहां हम कह रहे थे कि किन किन में हमारी अविद्या होती है किन किन में मिथ्या ज्ञान हो जाता है जो प्रमेयों की चर्चा आ रही थी तो प्रमेय में बताया गया था कि इन इनमें हमारे इस इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान होते हैं अब तो मैंने बहुत हिंड बोल दिया प्रेत्य भाव तो भाव का अर्थ हो ना अर्थात उत्पन्न होना होना का अर्थ उत्पन्न उत्पन होना तो कर्म करते समय वृत्ति का प्रयोग होते समय हमारे ज्ञान का स्तर जैसा हो रहा है बस वही भाव है अब हमारे ज्ञान का स्तर ऊंचा है तो हम कहेंगे हमारे बहुत ऊंचे भाव हैं और जब ज्ञान का स्तर ऊंचा होगा तो कर्म भी हमारा ऊंचा ही होगा ये नहीं होता कि हमारे ज्ञान का स्तर तो बहुत ऊंचा था और यह कर्म बहुत छोटा सा कर दिया हमने मामूली सा ऐसे नहीं होता जैसे अच्छे।, अच्छे भाव से खाना खाना प्रसन्न होकर खाना खाना एक हुआ हाँ तो खाना अंदर जो अंदर जो हमारे क्लेश उत्पन्न हो रहा है अप्रसन्नता का अर्थ क्या है द्वेश दे। दे। अब दे। दे। बोलते हैं प्रीति तो मतलब हाँ प्रीति और अप्रीति होता है ना तो अप्रीति का अर्थ वही है की अंदर जो है किसी अन्य घटना के कारण से कोई घटना ऐसी घट चुकी या किसी ने कोई शब्द ऐसा बोल दिया है या परोसने वाले ने प्रेम से नहीं दिया है या खाने में कोई त्रुटि आ रही है ये बहुत से कारण बन सकते हैं उसमें तो हमारे अंदर क्लेश उत्पन्न हो चुका है अब उसके आधार पर हम जब खाना खाएंगे तो खाने खाने से हमारे अंदर जो एक श्राव निकलते हैं अलग अलग ग्रंथियों से उनमें प्रभाव पड़ेगा इसलिए भोजन प्रभावशाली नहीं रहेगा अब आप ये को भोजन तो वही है उसका प्रभाव एक जैसा होना चाहिए तो मात्र भोजन का प्रभाव नहीं होता भोजन में जो अन्य श्राव ग्रंथियां अपना श्राव छोड़ती हैं उससे भोजन हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल बनता है तो भाव, से हुआ ना, हाँ तो भाव का अर्थ क्या हो? वही मैंने कहा ना हमारे अंदर जो क्लेश उठ रहा है इस समय तो वो ज्ञान का स्तर ही तो है हमारा हमारे ज्ञान का स्तर क्लेशात्मक है अभी वही भाव है अच्छा अगर हम किसी भिखारी को दं तो है दिया हम तो नहीं जानते वो क्या कर रहा है जहाँ जानते हैं वहाँ दे दो फिर <laughs> उलझन वाला अब ये कहो कि हमें संसार में कहीं नहीं दिख रहा है कहाँ दे इसलिए हमने भिखारी को देख लिया क्या करेगा ऐसा तो, तो, तो नहीं जानते तो हमें तो पता नहीं है न की वो कहाँ खर्च करेंगे मत दोनों जहां एक एक करके बोला करो एक एक करके इसलिए प्रथा ये होती है हाथ उठा के बोलने की तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति ये चर्चा बाद में करना अब तो पांच प्रकार के जो वृत्तियां बताई गई हैं उनकी एक एक की संख्या पहले, -पहले बोलते हैं हम उसको प्रमाण और इन सब के सूत्र फिर आगे चल करके आएंगे हैं कि प्रमाण कितने प्रकार के है और उसकी क्या परिभाषा है फिर अलग अलग ऐसे ही विपर्य क्या है विकल्प क्या है निद्रा क्या है स्मृति क्या है अब क्योंकि इनकी सबकी परिभाषाएं इनके सबके अर्थ व्याख्याएं आगे आएंगी तो व्यास जी ने भी यहां पर कुछ नहीं कहा अर्थात इस सूत्र पर व्यास का भाष्य नहीं है यहां पर कोई भी क्योंकि यहां केवल गिनती मात्र कराई गई इस सूत्र में तो इसलिए हम अगले सूत्र को ही लेते हैं आगे तो पहले प्रमाण का सूत्र आ रहा है प्रत्यक्षानुमानागमान प्रमाणानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। इन्होंने पतंजलि जी ने यहां तीन प्रमाणों को स्वीकार किया है न्याय दर्शन में चार प्रमाण उसमें एक उपमान और जोड़ा गया है और आठ प्रमाण भी होते हैं लेकिन उनका अंतर्भाव इन चार में ही कर देते हैं कहीं तीन में ही कर देते हैं अब यहां प्रथम सूत्र में प्रमाण शब्द एक में ही था आ, अकेला ही है वहां वचन तो क्योंकि अंत में आ रहा है स्मृतया में लेकिन प्रमाण संख्या में तीन है इसलिए बहुवचन शब्द आ गया तो प्रत्यक्षानुमानागमान प्रमाणानि तो तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं ये हम चर्चा कर किसकी रहे हैं संस्कारों की या वृत्तियों की वृत्तियों की जिनसे संस्कार बनते हैं ठीक है ना अब इतनी बात तो याद रहेगी वृत्तियों से, रहे से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं लेकिन ये रट, केवल रटना नहीं है ये कि रटते रहो और पता कुछ भी नहीं चला हम बोल क्या रहे हैं जैसे उनको वो कहानी आती है ना पंचतंत्र में वो कबूतरों को क्या रटाया आगा था साधु आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा खाना मत खाना मत अब वो रटते रहे रटते रहे ऐसे और जो आया जाल बिछाया उसने दाना डाला वो खाना खा भी बैठे उसको दाने को खा लिया और फंस गए उसमें इसलिए क्या है योग दर्शन में सूत्र आएगा कि तदर्थ जपसाव अर्थ का भी पता हमें होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे तब उससे संस्कार हमारे और प्रबल बनते हैं तो यहाँ पर अब इस सूत्र के भाष्य में पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को लेते हैं और न्याय दर्शन में तो बहुत ही विस्तार से इन प्रमाणों की चर्चा है यहाँ संक्षेप में है और संक्षेप से सांख्य दर्शन में भी आती है यहाँ भी दी गई है तो कहा पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में कि इंद्रिय प्रणाली कया इंद्रिय की प्रणाली के द्वारा इंद्रिया एक प्रणाली के रूप में स्वीकार की गई हैं प्रणाली प्रकृष्ट नाली नाली जानते हैं ना ट्यूब और हमारी इंद्रिया प्राय सब ऐसी ही हैं सब में दरवाजे हैं क्षेत्र हैं जो हमारी जान इंद्रियां हैं एक त्वचा को हम छोड़ते हैं त्वचा में इतना स्पष्ट नहीं लगता है लेकिन आह को ले लें रसना को ले लें वहां भी तंत्रिका तंत्र जा रहा है अंदर के लिए ऐसे ही कारण है और ये नासिका है इन सब में यही है सब में छि आपको मिलेंगे तो ये क्या है प्रणाली दरवाजे और इनसे बाह्य विषय अंदर पहुंचता है तो इंद्रिय प्रणाली कया इंद्रिय प्रणाली के द्वारा उसके साथ चित्तस्य चित्त की बाह्य वस्तु उपराग बाह्य वस्तु के साथ उपराग होने से बाह्य वस्तु का जो उपराग है अर्थात बाह्य वस्तु के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ और इंद्रिय का संबंध होकर के इंद्रिय प्रणाली से वो विषय चित्त तक पहुंचा वो सूचना चित्त तक पहुंची तो चित्त उस बाह्य वस्तु के उपराग से उपरक्त हो जाएगा बाह्य वस्तु के स्वरूप से रंग जाएगा जैसे स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया जाता है बार बार समझाने के लिए सांख्य दर्शन में दिया गया है तो बाह्य वस्तु के सूचना से उसके ज्ञान से उसके राग से वो रंग जाएगा उपरक्त हो जाएगा तो बाह्य वस्तु पर रागात अब जो वृत्ति बनेगी अंदर जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी वृत्ति कहते हैं वो तद विषया वो उसी विषय की तो बनेगी जिस विषय के साथ इंद्रिय का संकर्ष हुआ है जिस विषय के साथ इंद्रिय का संबंध जुड़ा है उस विषयक वृत्ति उस विषय से संबद्ध वृत्ति वो चित्त में उत्पन्न होगी और उसकी विशेषता की सामान्य विशेषात्म अर्थस्य अब जिस अर्थ के साथ संबंध होगा वो अर्थ दो प्रकार के धर्मों को लिए हुए होगा एक को कहते हैं सामान्य धर्म और दूसरे कहे जाते हैं विशेष धर्म सामान्य धर्म उसे कहते हैं कि जैसा धर्म उस वस्तु में है वैसा ही धर्म अन्य वस्तुओं में भी है वो अन्य में एक हो सकती है अनेक भी हो सकती है अर्थात जैसा धर्म एक वस्तु में है वैसा अन्य वस्तुओं में भी है उसे कहते हैं सामान्य धर्म और ऐसा धर्म जो केवल उसी में हो अन्य में न हो विशेष, विशेष, उसे क्या कहेंगे विशेष धर्म जैसे हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं और हम सब मनुष्य हैं तो हम सब मनुष्य हैं ये सबको जो मनुष्य शब्द से कहा है Osionfish. तो इसका अर्थ है कि कोई धर्म ऐसा है जो हम सब में है नहीं। हम सब में है समान रूप में है, है। अर्थात सामान्य धर्म को लेकर के ही किसी एक शब्द का व्यवहार अनेक वस्तुओं में होता है सामान्य धर्म को लेकर के एक शब्द का व्यवहार अनेक पदार्थों के लिए होता है और विशेष धर्म को लेकर के एक शब्द का व्यवहार एक पदार्थ के लिए होता है क्योंकि वो धर्म उसी मिलेगा औरों हम मिलेगा ही नहीं तो हम सब की देखो आंखें दो दो हैं कान दो दो हैं, हैं बहुत सारे धर्म मिलेंगे एक जैसे हैं है नहीं है यानी हम सब मनुष्य एक जैसे हैं कई धर्मों में बहुत सारे धर्म ऐसे मिलेंगे जो सब में समान हैं। लेकिन हम जब किसी एक को पकड़े आप में से तो सामान्य धर्म को लेकर के पकड़ेंगे कि देखो मैं इनको पकड़ रहा हूं क्योंकि इनकी दो आंखें हैं ये तो नहीं बनी बात जैसे कहीं पर कोई अतिथि आ रहा हो और पर हमें किसी को लेने भेजना है कि जाओ वहां पर गाड़ी लेकर के और वो ट्रेन से उतरेंगे और उनको ले आना तो वो कहेगा मैं तो उनको जानता ही नहीं मैं उनको पहचानूंगा कैसे कि जब डिब्बे से उतरेंगे वो ट्रेन के तो वहाँ तो बहुत सारे व्यक्ति यात्री उतरेंगे और मैं उनको जानता ही नहीं पहचानूंगा कैसे तो हम उससे क्या कहते हैं कि वहां देख लेना उनकी दो आंखें हैं तो तो तो तो तो उनके दो कान भी होंगे तो इस तरह से हम उसको जो बता रहे हैं तो वो कहेगा ये तो गए, ये लक्षण तो औरों में भी घटेंगे तो ये लक्षण विशेषण नहीं कहलाएगा विशेषण हमेशा भेदक होता है और विशेषण हम जब लगाते हैं तो किसी एक धर्म को लेकर के लगाएंगे जो किसी और में नहीं है तब बताएंगे कि उनके या तो शाफा होगा है या हाथ में ऐसे झंडा लिए हुए होंगे भारत स्वाभिमान का हैं उनको पहचान लेना तो ऐसा कोई लक्षण बताएंगे जो केवल उन्हीं में घट रहा हो तो इस तरह से इसे कहते हैं विशेष धर्म तो जिस पदार्थ के साथ हमारे इंद्रिय का संकर्ष हो रहा है वो पदार्थ सामान्य धर्म भी लिए हुए होता है और विशेष धर्म भी लिए हुए होता है लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूपी वृत्ति हमारी जो बनती है जो उत्पन्न हो रही है वो सामान्य धर्म वाली बनेगी या विशेष धर्म वाली बनेगी ये विषय यहां पर आ रहा है अर्थात जो हमें ज्ञान बनेगा हमारा किसी एक पदार्थ के विषय में वो विशेष धर्म वाला ज्ञान होगा या सामान्य धर्म वाला ज्ञान होगा तो स्वयं उत्तर दिया है इन्होंने विशेषावधारण प्रधाना विशेष धर्म के अवधारण निश्चय वाली अर्थात विशेष धर्म के ज्ञान की वहां प्रधानता होगी ऐसी वृत्ति उसे कहते हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है अभी हालांकि आपकी समझ में पूरा आया नहीं है ये मुझे पता है अभी बहुत सी बातें बताने को शेष हैं। तो बाकी चर्चाएं हम इसमें कल को करेंगे अभी इतना ही समझ लो कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जिस पदार्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस पदार्थ के हम विशेष धर्मों को जानते हैं सामान्य धर्म भी होते हैं उसमें ठीक है यानी कि सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को लिए हुए है वो लेकिन हमारा ज्ञान विशेष धर्म वाला मुख्य रूप से होगा और सामान्य धर्म भी रहेंगे लेकिन विशेषता विशेष धर्मों विशेष की ही रहेगी उसमें और अनुमान प्रमाण से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं आगे आएगा कल को चर्चा करेंगे उस पर अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान हमें होता है वहां ठीक इसका उल्टा हो जाएगा वहां सामान्य धर्म की प्रधानता रहेगी विशेष धर्म की नहीं तो प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेष धर्म की प्रधानता होती है समय हो गया है यहीं समाप्त करते हैं अभी एक मिनट पहले प्रणव ध्वनि बोलेंगे ओ।